ये अलग अलग संप्रदाय हैं धर्म तक पहुंचने के दुनिया में कोई 300 सौ संप्रदाय सब धर्म तक पहुंचते 300 रास्ते संप्रदाय का मतलब रास्ता मार्ग नाव घाट किस घाट उतरे क्या फर्क पड़ता है घाट तेरे नदी तो एक है नदी एक घाट तेरे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 डायजनीस गया और जहां उसने तीर के लिए निशाना बना रखा था एक तख्ती टांग रखी थी उसके नीचे बैठ गया भीड़ने का पागल हो गए हो डायस तुम्हे कभी अकल आएगी या नहीं डायोजनीस इस काम इस तरह के कामों के लिए प्रसिद्ध था बड़ा फकड़ आदमी था उसकी बहुत प्यारी कहानियों में एक कहानी यह भी कि वो बैठ गया वहां नीचे भीड़ने का तुम पागल हो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 बड़ी हाक रहे थे बड़े तीस मारख हो रहे थे फजलू का पापा आप कुछ दिखलाइए भी बातचीत बहुत हो गई मुल्ला नसरुद्दीन ने फौलन अपनी बंदूक उठाई भरी और तभी एक बगुला झील के ऊपर उड़ा। मुल्ला नसरुद्दीन ने बंदूक चलाई बगले को न लगनी थी न लगी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 एक छोटी बिल्ली के लिए छोटा छेद इतना ही नहीं कोई भूल चूक ना हो जाए उसने छोटे छेद पर लिख दिया छोटी बिल्ली के लिए बड़े छेद पर लिख दिया बड़ी बिल्ली के लिए बड़ी बिल्ली कहीं छोटे छेद में घुस जाए तो फंस जाए और छोटी बिल्ली अगर बड़े छेद से निकले ज्यादा निकल जाए दार्शनिक बड़ी चिंताएं कर लेते बड़ी तार्किक चिंताएं कर लेते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 सांच को भीखण का भाषण सुनने आए थे गांव का जो सबसे बड़ा धनपति था आसूझी वो स्वभाव था धनपति था गांव का तो सबसे आगे बैठा था भीखण के बिल्कुल सामने बैठा था मारवाड़ी था बड़ी तोंद और जब नींद में आए तो ऐसा घुर रहा है और पूरा पेट हिले भिकण जी का बोलना मुश्किल कर दिया उसे आखिर भिकण ने कहा जी सोते हो जल्दी सोचने आंख नहीं नहीं महाराज कभी नहीं अरे आप प्रवचन करें और मैं सो भीखन भाखन करें और मैं सो कभी नहीं कभी नहीं आंख बंद करके सुनता हूं महाराज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 एक नदी की धार में तुम उतर गए तो सागर तक पहुंच जाओगे पहुंच ही जाओगे एकाक्षर प्रदात्म ना अभिनंदित अभागा है वह व्यक्ति जो अक्षर देने वाले को भी अभिनंदन ना करता हो अहंकार जिसके चरणों में ना रखता हो जिसके सामने झुकता ना हो तश श्रुत तपो ज्ञानम